एक ने कहा, कहा मां हम लोग तो इतना प्रयास करके भी कुछ भी नहीं समझ पाते हैं मां ने कहा होगा जी होगा तुम लोगों को कोई चिंता की बात नहीं समय आने पर सब होगा उस दिन बड़ी रात तक बातचीत चलती रही मैंने कहा मां केदार महाराज कहते हैं कि आश्रम के कार्यों में खूब परिश्रम करो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 मन खुला रहने से ही सारा गोलमाल होता है मेरे नरेन्द्र ने यही सब देखकर ही तो निष्काम कर्म का प्रवर्तन किया मां ने न को लक्ष्य करके फिर से कहा देखो ना उसका मन बैठे बैठे कैसा अशुद्ध हो गया है केवल शुचिता की सनक बढ़ रही है और सब समय अशांति की शिकायत इतनी अशांति क्यों इतना देख सुनकर भी नहीं आता दूसरे दिन सवेरे 10-11 बजे मां घर के सदर दरवाजे के चबूतरे पर बैठी थी हम लोग बैठक खाने में थे काली मामा और वर्दा मामा में रास्ते को लेकर आपस में कहा सुनी होने लगी जो क्रमशः बढ़ते बढ़ते मारपीट की स्थिति में जा पहुंची मां अपने को न संभाल पा उनके पास पहुंची वे एक बार एक से कहती हैं तेरी गलती है कभी दूसरे का हाथ पकड़कर खींचती है पूरी तरह से वे उसमें डूब गईं। इस बीच हम लोगों के वहां जाकर बीच बचाव करने से झगड़ा कुछ शांत हुआ और वे लोग बकते-बकते अपने अपने घर चले गए मां भी क्रोध में भरी घर के भीतर आकर बैठी बैठते ही हंसने लगी और कहने लगी महामाया की कैसी माया है जी अनंत पृथ्वी पड़ी हुई है यह भी पड़ी रहेगी जीव इतनी सी बात भी नहीं समझ पाता है यह कहकर मां हंसते हंसते बेहाल होने लगी उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती थी छह महीने हुए राधु की संतान हुई है किंतु वह कमजोरी के कारण उठकर खड़ी नहीं हो पाती है बैठे बैठे ही वह घूमती फिरती है फिर उसे बहुत अफीम खाने की आदत भी पड़ गई है इधर मां का शरीर भी ठीक नहीं है बीच बीच में उन्हें बुखार हो आता है वे राधु का अफीम खाना कम करने की कोशिश कर रही हैं। इसे लेकर राधु सब समय जिद करती रहती है उस दिन सवेरे मां तरकारी काट रही थी कि राधु अफीम के लिए आकर बैठ गई मां ने भाप कर कहा राधी और क्यों अब उठकर खड़ी हो तुझको लेकर अब चल पाना मुश्किल है तेरे लिए मेरा धर्म कर्म सब चला गया इतना सब खर्च मैं कहां से जुटाऊं बोल तो सही ये सब बातें मां मृदु रोश के स्वर में बोल रही थी कि राधु ने गुस्से में भरकर पास की टोकरी में से एक बड़ा सा बैंगन उठाकर मां की पीठ पर जोरों से फेंक कर मारा उसकी गुम करके आवाज होने से मैंने देखा कि मां की पीठ झुक गई है तथा चोट वाला स्थान फूल उठा है मां ने ठाकुर की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा ठाकुर उसका अपराध न लेना वह अबोध है उन्होंने अपनी चरण धूली लेकर राधु के माथे पर लगाई और बोली राधी इस शरीर को ठाकुर ने किसी दिन एक कठोर वाक्य भी नहीं कहा और तू इतना कष्ट दे रही है क्या तू समझ पाएगी कि मेरा स्थान कहां है तुम लोगों को लेकर पड़ी हुई हूं इसीलिए तुम लोगों ने क्या समझ रखा है बोल तो सही राधु तब रो उठी इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन छोटी मामी राधु की पगली मां अपने मन की सनक में अपने दामाद मन, मनमथ को इधर उधर यहां तक कि तालाब में उतर कर खोजने लगी और उसे न पाकर यह ठीक कर लिया कि वह पानी में डूब गया बाद में उसने सोचा कि यह सब ननद जी का काम है तब वह दौड़ी हुई मां के पास आई और भीगे कपड़ों में मां के पैरों में गिरकर व्याकुल हो रोती हुई कहने लगी ओ ननद जी मेरा दामाद बांडुजे तालाब में डूब गया अब क्या होगा मां अचानक यह सुनकर हम लोगों को पुकारकर कहने लगी तुरंत आओ पगली क्या कह रही है सुनो और वे व्यग्र हो उठी हम लोग दौड़कर आए हरी ने कहा मनमत तो बनिए की दुकान में ताश खेल रहा है मैं देखकर आ रहा हूं मां ने कहा तुम तुरंत दौड़कर जाओ और उसे खबर देकर अपने साथ ले आओ हम लोग तुरंत ही मनमत को ले आए उसे देखकर छोटी मामी हक्की बक्की रह गई और क्रोध में बकती हुई चली गई शाम को मां तरकारी काटने बैठी थी कि अचानक छोटी मामी उनके पास बैठकर कहने लगी तुमने ही तो राधु को अफीम खिलाकर वश में कर रखा है मेरे नाती और मेरी लड़की को मेरे पास आने नहीं देती हो मां ने कहा ले जाना अपनी लड़की को वहां तो पड़ी हुई है मैंने क्या उसे छिपाकर रखा है इसी प्रकार दो एक बात होते होते मामी का पागलपन चरम सीमा पर पहुंच गया मां को मारने के लिए वह जलती हुई लकड़ी लाने दौड़ पड़ी मां तब चीतकार करके बोल उठी अरे कोई है पगली ने मुझे मार डाला मैंने दौड़कर देखा पगली प्रायः मां के सिर पर लकड़ी मारने ही वाली थी तुरंत ही मैंने लकड़ी को दूर फेंककर मामी को सदर दरवाजे के बाहर कर दिया क्रोध से कांपते हुए उसकी भर्तसना करके मैंने उसे भीतर आने से मना कर दिया मां तब भी उत्तेजित होकर बोल उठी पगली तू क्या करने जा रही थी तेरा वह हाथ गिर जाएगा यह कहते ही मां जीप काटकर सिहर उठी ठाकुर की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहने लगी ठाकुर मैंने यह क्या कर डाला अब उपाय क्या है मेरे मुंह से तो किसी दिन किसी के प्रति अभिशाप के वाक्य नहीं निकले थे अंत में वह भी हुआ और क्यों मां की अपार करुणा का भाव देखकर मैं स्तंभित हो गया कुछ माह पहले बंगलौर के श्री न कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कोयलपाड़ा में मां के पास थे राधु के लिए मां का खूब खर्च देखकर वे प्रत्येक माह मां को काफी आर्थिक सहायता देते थे जाते समय वे मां से कह गए थे मां खर्च आदि में जब भी अर्चन होगी मुझे निसंकोच सूचित कीजिएगा आजकल जयरामवाटी में खर्च बहुत बढ़ गया है पूजनीय शरत महाराज ने लिखा है कि समय पर रुपयों की व्यवस्था करके भेजने में देरी हो रही है यह पत्र सुनकर मां कहने लगी तब तो शरत के हाथ में अधिक पैसा नहीं है नहीं तो वह ऐसी बात क्यों लिखता न उस दिन वह बात कह गया था पर मैं उससे क्या कहकर रुपया मांगू ठाकुर क्या तुम्हारे अंतिम आदेश की रक्षा नहीं कर पाऊंगी राधी तेरे लिए मैं सब कुछ खोने जा रही हूं ठाकुर ने कहा था देखो किसी के सामने एक पैसे के लिए भी हाथ नहीं फैलाना तुम्हारे मोटे भात कपड़े का अभाव नहीं रहेगा एक पैसे के लिए भी यदि किसी के सामने हाथ फैलाओगी तो उसके पास तुम्हारा सर गिरवी हो रहेगा पर फिर भी दूसरे के छप्पर के नीचे रहने की अपेक्षा दूसरे की सहायता लेकर रहना अच्छा है इसीलिए तुम्हें भक्त लोग जो जहां हैं भले ही अपने घर से सम्मान के साथ क्यों ना रखें कामार पुकुर के अपने मकान को कभी नष्ट ना करना मनसा नाम का एक लड़का मां के पास आया उसकी मां से दीक्षा और गेरुआ वस्त्र लेने की बड़ी इच्छा है मां ने भी आनंद पूर्वक उसे वह प्रदान किया उसने बड़े आनंदित होकर संध्या के समय काली मामा के बैठक खाने में बैठकर आर कीछूनाई शौनशारेर मांझे कैबुल श्यामा सार रे अर्थात और कुछ नहीं इस जगत में सार श्यामा मां के सिवा तथा मन छाचे तुम्हारे फेले शामा, अर्थात मन रूपी साचे में तुम्हें ढाल दू शामा। ये दोनों गाने गाए मां को बहुत अच्छा लगा उनके पास बैठकर राधू को, नलिनी मामी लोग तथा और भी अनेक लोग गाना गा रहे थे मामियों में से एक ने कहा ननद जी ने इस लड़के को साधु बना दिया माकू ने उसमें हा मिलाते हुए कहा ठीक तो बुआ का कैसा काम ऐसे अच्छे अच्छे लड़कों को साधु बना दे रही है मां बाप ने कितनी आशा के साथ कष्ट सहकर उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया उनकी सारी आशा नष्ट हो गई अब ये या तो ऋषिकेश जाकर भिक्षा मांगकर खाएंगे अथवा रोगी की सेवा में मल मूत्र उठाएंगे विवाह करना यह भी तो संसार का एक धर्म है तुम यदि इसी प्रकार साधु बनाती रहोगी तो महामाया तुम्हारे ऊपर रुष्ट हो जाएंगी साधु होना हो तो वह खुद बने बुआ तुम उसमें स्वयं को निमित्त क्यों बनाती हो मां तब कहने लगी माकू वे सब लोग देव शिशु हैं संसार में फूल के समान होकर रहेंगे इससे बढ़कर सुख भला है ही क्या बताओ तो सही संसार में क्या सुख है वह तो देख ही रही हो पति सुख भी तुमने देख लिया अब भी पति के पास जाते तुम्हें लज्जा नहीं आती इतने दिनों तक मेरे पास रहकर क्या देखा इतना आकर्षण और पशु भाव क्यों क्या सुख मिलता है तुम्हें फिर से यदि पति के पास गई तो यहां से दूर कर दूंगी पवित्र भाव की धारणा क्या तुम लोगों को सपने में भी नहीं हो पाती अब भी क्या भाई बहन के समान नहीं रह पाती केवल सुअर के समान रहना चाहती हो तुम लोगों की संसार ज्वाला में तो मेरी हड्डियां जल गई सभी ने लज्जा से सिर झुका लिया मां पुनः कहने लगी भगवान को पुकारे या न पुकारे जिसने विवाह नहीं किया वह तो अर्धमुक्त हो ही गया जब भगवान में उसका मन थोड़ा भी जाएगा उस समय वह तेजी से बढ़ता जाएगा जिनका महापाप होता है वे ही विवाह करके संसारी होते हैं भगवान में मन होने पर भी किसी प्रकार उठ नहीं पाते हाथ पैर सब बंध जाते हैं आजकल प्रायः रोज ही मां को ज्वर रहता है शरीर बहुत दुर्बल होता जा रहा है पूजनीय शरद महाराज मां को शीघ्र कलकत्ता ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु वे विशेष कार्य से काशी गए हैं उसी समय मां को कलकत्ते जाने की बात कहने पर उन्होंने कहा शरद के कलकत्ते में न रहने पर मेरी वहां जाने की बात ही नहीं उठ सकती किसके पास जाऊंगी मैं वहां रहूं और यदि शरद बोले मां मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं तो मैं कहूंगी बेटा जरा रुक जाओ आगे मुझे यहां से पैर बढ़ाने दो फिर तुम जाना शरद के सिवाय मेरा झमेला और कौन सहेगा शीतकाल का समय था मां का शरीर अत्यंत अस्वस्थ होने पर भी वे पूर्व अभ्यास के अनुसार तीन बजे उठकर प्रायः कृत्त से निवृत्त हो जाती और बिस्तरे पर अपने को रजाई से ढककर कुछ देर बैठती और फिर सो जाती उस समय हम लोग उनके कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर अंधेरे में चुपचाप बैठे रहते मां कभी कहती इस समय इस देवता के मंत्र को इस प्रकार जप करो तो सही इत्यादि कुछ देर बाद प्रसंग उठा कि हमारे साधु लोग अस्वस्थ होने पर गृहस्थों के घर जाकर रहते हैं मां ने कहा बीमार हुआ है इसीलिए गृहस्थ के घर में सन्यासी क्यों रहेगा उसके लिए मठ है आश्रम है सन्यासी त्याग का आदर्श है लकड़ी की स्त्री मूर्ति भी यदि रास्ते में उल्टी पड़ी हो तो सन्यासी कभी उसे पैर से उल्टा कर नहीं देखेगा फिर सन्यासी के पास रुपया पैसा होना बहुत खराब है ऐसी कोई चीज नहीं जो पैसा न कर सके यहां तक कि प्राण नाश तक भी पूरी में एक साधु समुद्र के किनारे रहता था उसके पास कुछ रुपया था यह खबर मिलने पर उसके दो चेलों ने लोभ को ना संभाल पा साधु की हत्या कर दी और रुपया लेकर चलते बने एक दिन मां सवेरे 9-10 बजे बैठी हुई शरीर में तेल मल रही थी उस समय एक महिला ने झाड़ू लगाकर झाड़ू को एक किनारे में फेंक दिया मां ने यह देखकर कहा यह क्या जी काम हो गया और उसे ऐसे ही अनादर के साथ फेंक दिया फेंक कर रखने में जितना समय लगा धीरे से रखने में भी उतना ही समय लगता साधारण सी वस्तु है इसलिए क्या उसके प्रति तुच्छता का भाव रखना चाहिए तुम जिसकी देखभाल करोगी वह भी तुम्हारी देखभाल करेगा क्या फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर इस संसार का वह भी तो एक अंग है इस दृष्टि से भी उसकी इज्जत होनी चाहिए जिसका जो सम्मान है वह उसे मिलना चाहिए झाड़ू को भी सम्मान के साथ रखना चाहिए सामान्य कार्य भी श्रद्धा के साथ करना चाहिए एक दिन राधू की प्रिय बिल्ली आंगन के किनारे सोई हुई थी एक महिला खड़ी हुई पैर से उसे सहलाने लगी क्रमशः उसने उसके सिर पर पैर रखा यह देखकर मां ने कहा अरे मां यह क्या कर रही हो सिर तो गुरु का स्थान है सिर पर क्या पैर रखना चाहिए उसे नमस्कार करो वह महिला बोली मां यह तो मुझे कभी मालूम नहीं था आज ही मालूम हुआ सवेरे कलकत्ते से कई भक्त आए हुए हैं बड़े चुस्त दुरुस्त हैं कपड़े लत्तों की प्रचुरता है मां के लिए फल आदि अनेक चीजें लाए हैं मां शाम के समय स्वतः कहने लगी सबने जला डाला और सहा नहीं जाता कुछ लड़के ऐसे आते हैं मेरा संसार शांति से भर जाता है नहीं मालूम कहां से सब्जी सामान आदि की व्यवस्था हो जाती है मुझे कोई सोच विचार नहीं करना पड़ता जैसा जो बना चुपचाप खाकर पत्तल उठाकर उठ जाते हैं आहा उनके मुख की वाणी भी ऐसी होती है कि प्राणों को शीतल कर देती है और यह देखो सवेरे से कैसी दौड़ धूप है ढेर सारा फल लेकर आए हैं उसमें से आधे सड़कर नष्ट हो गए हैं उसे कहां फेंको समझ नहीं पा रही हूं इधर कपड़े लत्ते सब झकझक करते हुए हैं और कहते हैं गमछा लाना भूल गए अब मैं गमछा कहां से लाऊं उस समय तो एक देख सुनकर दे दिया अब चिंता यह है कि रात में क्या सब्जी बनाऊं फिर सुनती हूं मच्छरदानी की डोरी नहीं है हरी डोरी की खोज में घूम रहा है ठाकुर अपना संसार अब खुद ही संभालो मैं तो अब संभाल नहीं पा रही हूं एक और राधी है और दूसरी ओर यह सब भक्तों में से कोई कोई मां को कितना परेशान करते थे इस विषय में दो एक घटना का स्मरण हो रहा है मां तब जयराम वाटी में थी संध्या के थोड़े पूर्व मैं शाम बाजार से लौटकर देखता हूं मां बरामदे में एक चटाई बिछाकर सोई हैं। मेरे पहुंचते ही मैं विरक्ति प्रकाश करने लगी तुम लोग तो यहां हो पर बीच बीच में कामकाज को लेकर बाहर भी जाना पड़ता है आज र के साथ एक आदमी आया था बूढ़ा उसे दूर से देखकर मैं कमरे के भीतर जाकर चौकी में बैठ गई उसने बाहर से प्रणाम तो किया पर पैरों की धूल लेने की जिद करने लगा मैं जितना संकोच करती ना ना करती वह किसी तरह छोड़ने को तैयार ही नहीं अंत में जोर करके उसने पैरों की धूल ले ही ली उस समय से असह जलन और पेट के दर्द से मरी जा रही हूं तीन चार बार पैरों को धोया फिर भी जलन नहीं जाती है तुम लोग पास रहने से मेरा इशारा समझकर उसे रोक सकते थे कलकत्ते में वे लोग भक्तों के साथ जो कड़ा व्यवहार करते हैं वैसा न करने से भी नहीं चलता कितने प्रकार के लोग आते हैं तुम लोग लड़के हो समझ नहीं पाते बाहर का कामकाज पूरा करके मैं संध्या के समय मां के पास पहुंचा मां कहने लगी आज शाम को बी पुलिस के एक बड़े कर्मचारी को मेरे पास लाया था उसका कैसा स्वभाव मूछों पर ताव देता आया और प्रणाम करके पैरों की धूल लेना चाहा मैंने अपने को समेट लिया और किसी प्रकार भी पैरों की धूल देना स्वीकार नहीं किया उसका कैसा चंचल स्वभाव इसके बावजूद बी मेरे सामने उसे सुना सुनाकर उसकी प्रशंसा किए जा रहा था इधर मैं बड़े सोच में पड़ी थी कि उसका किस प्रकार सत्कार करना होगा अंत में थोड़ा सा हलवा बनाकर उसे बैठक खाने में भिजवा दिया एक दिन उद्बोधन में मां पूजा समाप्त करके उठी थी कि एक भक्त कुछ फूल लेकर मां के दर्शन को आया मां तो अपरिचित भक्त को देखकर पूरे शरीर को चादर से ढककर तख्त में पैर झुलाकर बैठ गई भक्त ने मां के पैरों में फूल चढ़ाकर प्रणाम किया और सामने आसन में सीधे बैठकर न्यास और दीर्घ प्राणायाम करना आरंभ कर दिया घर के सभी लोग कामों में व्यस्त थे मां के पास कोई नहीं था बैठे बैठे मां का संपूर्ण शरीर पसीने से तर बतर हो गया भक्त को मां की पूजा करते देख गोलाप मां काम से कहीं चली गई थी बड़ी देर बाद लौटकर जब उन्होंने उस व्यक्ति को उस प्रकार बैठे देखा तो वह सारी बात समझ गई उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए अपने स्वाभाविक उच्च स्वर में कहा इन्हें क्या लकड़ी का देवता समझ रखा है जो इन्हें न्यास प्राणायाम के द्वारा चैतन्य करोगे जरा भी बुद्धि नहीं कि मां पसीने से भीग गई है एक बार एक भक्त ने मां को प्रणाम करते समय उनके पैर के अंगूठे पर जोरों से अपने सिर को पटक दिया मां पीड़ा से कराह उठी उनके पास में जो थे उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा यह क्या किया तब भक्त ने उत्तर दिया मां के पैर में सिर पटककर उन्हें दर्द दे दिया है जितने दिन यह दर्द बना रहेगा उतने दिन मां मुझे याद करेंगी पूर्वोक्त दोनों घटनाओं को बाने कई बार हम लोगों को हंसते हंसते सुनाया था